त्नासन सुपदाम श्रीमद्राधा श्री गोविंद स्मरा श्रीमसा वैशी वट्टस्थितकर्ष स्वयं गोपी गोपीनाथ श्रिय न नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तत् जमीर वाछाकृभ्य सिंधुभ्य पत्ना पावनेभ्यो शिवैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन करुणां कूणाबराशे हे रूप दुर्गतजन दयावलोक <coughs> हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथदास श्रीजीव में कुरुतमंद मतेदयाम दराक बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय परम मंगल श्रीमद् माधव महोत्सव महाकाव्य जिसमें पूर्व प्रसंग में श्री वृंदाजी और श्री विशाखा जी दोनों श्री स्वामी जी से मिली हैं और श्री विशाखा उस समय श्री श्याम सुंदर उनको धैर्य देती हुई कह रही हैं श्याम सुंदर विशाखा जी ने अपनी जो गुस्सा था प्रणय को वो तो निकाल दिया श्याम सुंदर से टेड़े बचन भी कह दिए फिर अब मथुर वचन जो है उन मधुर वचनों को आगे कहेंगे अड़सठ में श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि मानस चराय नहीं षति राधिकाया गोपेन्द्र सून इत भृश दुनोति आश्वासनाय खल भंगि भीष योग्य तस्तीय अचिंत पुनर्बभाषे श्री विशाखा मनी मन में विचार कर रही हैं कि मानश्चराय नहीं तिष्ठते राधे काया बोल श्री का जो मान है ये बहुत देर तक तो टिकेगा नहीं ये मान दो प्रकार के हैं यद्यपि एक मान है ललित मान एक है उदात्त मान श्री चंदावली जी में जो मान है उस मान का नाम है उदात्त मान श्री राधा में जो मान है उस मान का नाम है ललित मान ललितमान में मदीयता अभिमान होता है कभी टेढ़े वचन भी कही जाते हैं परंतु तो उदात्तमान में आदर की भावना शिष्टाचार उसको नहीं छोड़ा जाता है और उसमें आदर कहीं प्रकट किया जाता है श्री राधारानी का जो मान है वो है ललित मान और श्री चंद्रावली जी में जो मान उत्पन्न होता है उसका नाम है उदात्तमान तो श्री भले ललित मान है परंतु तो ललित मान होते हुए भी श्री राधिका जल्दी ही मान को त्याग कर देंगी ये मान नहीं है तो मानस चराय नहीं तिष्ठती राधिका आया श्री राधिका का यह मान ज्यादा समय के लिए नहीं टिकेगा और गोष्ठे सून ये हंत भ्रषम दुनो और हाय हाय श्याम सुंदर की दशा देखी नहीं जाती है श्री राधिका के हमारी सखी श्री राधिका के वियोग में श्याम सुंदर कैसे दुनोती दुखी होकर के बैठे हैं सो गोष्ठेंद्र सुन ये व्रिय श्री श्याम सुंदर भी हंत भ्रषम दुनोती बहुत दुख पा रहे हैं ये भी प्रयासी मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं इसलिए जो कुछ कहना था मैंने उल्टा सीधा कड़वा वो तो कह दिया अब आश्वासन आए अब श्री श्याम सुंदर को आश्वासन प्रदान करूं खल भंगी भी एश योग्य है श्री श्याम सुंदर को अपनी बात भी कह दूं और भंगे माँ के साथ में मन बोलने के प्रकार के साथ में ही व्यंजना के साथ में श्री प्रिया का मैं राज्याभिषेक जैसे चाहती हूं उस बात को भी कहीं प्रस्तुत कर दूं तो आश्वासन आए खलु भंग भी भंगी माँ के द्वारा ही श्री श्याम को कहीं आश्वासन भी मैं प्रदान कर दूं दू इति इम अनुचितियों बोले ऐसा बोलूंगी ऐसा बोलूंगी ऐसा मन ही मन में अनुचिंत विचार करके पुनर्बास श्री विशाखा अब श्री श्याम सुंदर से काम की और श्याम सुंदर को धैर्य देने वाली जो बात हैं उनको कहने लगी पहले तो कह दिया कि श्याम सुंदर पहले तो तुमने हमारी सखी का अपमान कर दिया और फिर अब क्षमा कर रहे हो हमारी सखी तुम्हारे इस क्षमा को कैसे सहेगी तुम्हारे ये क्षमा करना उल्टा कहीं टेढ़ा ही है बात को आगे बढ़ाने वाली है और जितनी भी सखीगण हैं वे सखीगण भी बड़ी टेढ़ी होकर के विराजमान हैं जैसे कपड़ा जो है उसको जल जाए परंतु तो कपड़े में जो छीट है वो कहीं न कहीं चमकती रहती है जल हुए कपड़े की राख में भी वो छीट यदि उसको कहीं छुआ न जाए तो वो जैसे छट चमकती रहती है इसी प्रकार सारी सखियों का जो टेढ़ापन है वो गया नहीं है ऐसे ऐसे बचन उस समय कहे और तुमने हमारी सखी के राज्य को श्री श्याम सुंदर तुमने जो देने का प्रयास कर लिया और जो कह दिया वो उचित नहीं था उससे हमारी सखी को कितना कष्ट हुआ अब आश्वासन देती हुई कह रही है कि मानिश्चराय नहीं तिष्ट से राधिकाया श्री राधिका का मान बहुत देर तक टिकेगा नहीं और श्री श्याम अब बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं इसलिए भंगे माँ के द्वारा माने व्यंजना के द्वारा अब मैं श्री श्याम से मधुर वचन ही कहती हूं आश्वासन के वचन कहती हूं तस्माद इतिम अनुचि यो बोलूंगी यो बोलूंगी ऐसा मन में विचार करके पुनर्बाभा अब श्री विशाखा जी कह रही है श्याम बात तो बड़ी कठिन आ गई बड़ा गंभीर आचार्य आकार धारण करके एकदम गंभीर बन करके श्री विशाखा जी कह रही हैं कि श्याम सुंदर पेश तो बड़ा गहरा पड़ गया है संधि कथम भवतु अब आपकी अपनी सखी राधिका से कैसे संधि कराऊं एक एक संधि तो हो नहीं सकती है यह मृदरश्मि जात्या तुम तो जानते ही हो कि मेरा स्वभाव किसी से कठोर बोलने का नहीं है और सखी से कैसे कठोर बोलूंगी यदि ललता होती तो अभी सखी के साथ में डांट डपट करके भी उसको मना लेती पंत तो मेरा स्वभाव ऐसा है नहीं सही भी बात है मैं तो कोमल स्वभाव वाली हूँ श्री राधिका को डांट भी नहीं सकती हूँ तो संदिख कथम भवत यह मृदु अश्मी जात्या मैं स्वभाव से ही कोमल स्वभाव वाली हूं और सखियो विचित्रम और बाबा रे बाबा हमारे यहाँ की जितनी भी सखी हैं बे तो सब विचित्र हैं एक एक तरफ जाती दूसरी दूसरी तरफ जाती है ये सब विचित्र विचित्रमती वाली हैं अलग अलग ये हे, शे हे, कह, कह रही है ये तो व्यवहार की मत सह, सही बात है कि अपनी जो परिस्थितियां हैं उनमें सबको दोष दिखता है दूसरे की परिस्थितियों को बहुत अच्छा सब समझते हैं अपनी परिस्थितियों में सब दोष देखते हैं सो कहते हैं कि हाय हाय हमारी जो सखी हैं उनमें भी सब अलग अलग स्वभाव की कोई कहीं जा रही है कोई कहीं जा रही है सख्यो विचित्र सखी सखीगण विचित्र मती वाली है और इन सखियों में भी बाबा रे बाबा ललताच बामा ललता तो अत्यंत अत्यंत वो तो बामा ही है टेढ़ी की टेढ़ी है वो तो कभी सीधे मुंह किसी से बात करती ही नहीं है एक बार झगड़ा हो गया तो वो तो झगड़ा कर बढ़ाती है कभी बात का समझौता करती ही नहीं है तो ललतापे बामा ऐता मुकुंद कथमाप्य अनुकूलता हे मुकुंद इस बड़ी समस्या है एता माने श्री राधिका की जितनी भी सखी गण है इन सखियों को कैसे अनुकूल किया जाए जब तक ये सखी अनुकूल नहीं होंगी तब तक आपकी किशोरी होना अब बड़ा कठिन है इन सखियों को अनुकूल करने का बस एक ही उपाय कैसे घुमा करके बात अपनी एक राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक कुशलता दिखाते हुए अपनी बात को बड़ी ढंग से कहना चाहती हैं कि बोले इन सखियों को पसंद करने का एकमात्र उपाय यही है कि जब तक आप श्री राधिका के राज्याभिषेक की घोषणा नहीं करोगे तब तक ये सखी बस अंकुर होने वाली नहीं है इसलिए अब जल्दी से श्री राधिका के राज्याभिषेक की घोषणा करो ये कहने का तात्पर्य है सो कह रही है एता मुकुंद कथम प्युकूलित आसु हुकुंद हु। मुकु माने आनंद उसको जो दान करे उसका नाम मुकुंद अथवा मुकुमाने मुक्ति माने दुख से जो मुक्ति प्रदान करे उसका नाम मुकुंद एता मुकुंद मुकुंद के दो अर्थ हुए मुक्ति देने वाले को मुकुंद कहते हैं जो दुखों से मुक्ति दे अथवा मुकु माने आनंद जो आनंद प्रदान करे उसका नाम मुक्ति मुकुंद तो हे तो आनंद देने वाले और हम सब सखियों की पीड़ा को दुख को चिंता को दूर करने वाले हे मुकुंद ए इन सखियों को अनुकूलता अनुकूल करने का कोई कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा कैसे सखिया अंकुल तस् आस्तु भंगुरु दिशा पुरुतोपकास्तु अब श्री राधिका उनकी भंगुरु दिशा उनकी अभी भी भौं तनी हुई हैं मान में श्री राधिका अभी भी माननी होकर के विराजमान हैं बताओ श्री राधिका के पास में इस समय जब वे क्रोध करके बैठी हैं उस समय कौन उनके पास में जाने की हिम्मत कर सकेगा तो तस्या मनुष्य राधिका उनकी भंगुर दृश्य जो टेढ़ी भों बाली होकर के बैठी हैं पुरतोप कास्तु उनके सामने कौन जाने की हिम्मत करेगा पुरता सामने कास्तु कौन जाए तो संधि कथम भवत यह मृदर जात्या श्यामचंदर कैसे आपकी किशोरी जी के साथ में संधि करवाऊ मैं तो कोमल स्वभाव वाली हूं कभी डाट डपट राधिका के साथ में कर नहीं सकती हूं सख् विचित्र मत हो जितनी भी सखी है एक कहती है ऐसा करो दूसरी कहती है ऐसा करो बे सखी विचित्रमती वाली है ललतापिबामा ललता हैं है एता मुकुंद कथम प्य अनुकूल ताब बताओ ये सखी कैसे अनुकूल हो सकती है तस्तु भंगुर दिशा श्री राधे का सर्वदा सर्वदा भंगुर दिशा मान में टेढ़ी दृष्टि वाली हो करके ही विराजमान है बताओ पुरोपी कास्तु उन श्री राधिका के सामने कौन जाने की इस समय हिम्मत कर सकता है इसी बात तो बड़ी कठिन है कुल मिलाकर की भूमिका बनाई जा रही, रही है इस बात की कि आप श्री राधिका का राज्याभिषेक अब घोषित करें श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं ये युक्त ब्रिबीश तब दैन्य ममूर्त मे चेत विज्ञाप कृपयते न तदा मदाग्रीका किंतु भवता भाईये मं श्री श्यामचंद्र बोले श्यामच से कह रही हैं कि युक्तम ब्रबीषी तुम ठीक कह रहे हो तब दैन्य दैन्य मूनम श्यामचंद्र बोले अरे आप मेरी क्या दीन दशा नहीं देख रही हो क्या अरे कोई न कोई तो उपाय करो हे विशाखा तेरे बिना कोई मेरा सहारा नहीं है तो इसके उत्तर में ये बात मानो कहू होगी तो इसके उत्तर में श्री विशाखा कह रही हैं कि युक्तम ब्रिबिशी शाम में सब समझती हूँ आप जो कह रहे हो वो सर्वथा उचित ही कह रहे हो आप वास्तव में बहुत दीन हैं व्याकुल हो रहे हैं आप ठीक कह रहे हो तब दैन्य अमूल में चेत विज्ञापितम आपकी जो दैन्य है इस दैन्य का यदि मैंने कथन नहीं किया तब भी न मैं चेत विज्ञापितम यदि इस दैन्य का मैं इन सखियों के सामने विज्ञापन नहीं करूं मैंने तुम्हारे दैन्य का वर्णन नहीं करूं तो कृपय से न तदामह तो ये दैन्य ही किसी न किसी प्रकार से यदि गोपियों के पास में पहुंच गया तो वे सारी गोपी कहीं न कहीं कृपा करेंगी तो तब दैन्य अमूर्ण में चेत विज्ञापितम मानो मैंने तुम्हारी दीनता का वर्णन नहीं भी किया मेरी जो आप इतनी खुशामद कर रहे हो उसकी जरूरत नहीं है मानो मैंने दीनता का वर्णन नहीं भी किया तब भी आपका दैन्य कहीं न कहीं सखियों को पता लग ही जाएगा और आपका दैन्य ही कृपयते इन सब सखियों को कृपालु बना लेगा अर्थात ये सखी कहीं न कहीं बड़े कोमल स्वभावाली हैं यद्यपि विचित्र स्वभावाली हैं परंतु फिर भी आपका दैन्य इनके काम में पड़ा तो मैं कहूं या न कहूं दोनों स्थितियों में आपका दैन्य ही इन गोपीकारों को कृपयते कृपालु बना लेगा तब दैन्य अमूह कृपये तुम्हारा दैन्य ही इन गोपिकागणों को कृपालु बना लेगा भले ही न मैं चेत विज्ञापितम मैं नहीं भी कहूं तब भी तुम्हारा दैन्य इन गोपिकागणों को कृपालु बना ही लेगा और श्याम सुंदर न तदा मद आगह इसलिए मैंने मानो नहीं भी किया नहीं भी कहा तो मेरे ऊपर दोष नहीं आएगा इसकी चिंता मत करो कि अरे विशाखा तेरे बिना तो मेरा कोई सहारा नहीं है तू ही यदि मेरी सहायता नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा ऐसी चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा दैन इन सखियों के हृदय को पिघला ही देगा ये तुम्हारी अवश्य ही सहायता करेंगी तो मैं यदि मानो तुम्हारी सहायता नहीं भी करती हूं तब भी न तदा मदागह बात तो वही होगी अर्थात ये सखियां तुम्हारी ओर से श्याम सुंदर किशोरी जी को मनाने का प्रयत्न करेंगी ही मैं कहती हूं तब भी ठीक नहीं करती हूं तब भी मुझे दोष नहीं लगेगा क्योंकि ये सखियां तुम्हारे ऊपर कृपा कर ही लेंगी श्रीकांत किंतु भवता कृतमंत मेयम पंत हे श्री श्याम आपने किया तो अपराध ही है <laughs> श्रीकांत आइए श्रीकांत कहकर के मानो सहारा भी देती जा रही हैं कि आखिर में तुम हमारी सखी कही तो काम तो हो इसलिए यदि अपराध भी किया है तो सखी जल्दी मान जाएगी हे श्रीकांत किंत भावता कृतम अंतु कृतम कृतमंतु ना तुमने जो मंतो माने जो अपराध किया है तुम्हारे द्वारा किए गए अपराध के कारण ये सखी गण भी थोड़ी थोड़ी डर रही हैं अभी झजक रही हैं ये श्याम सुंदर श्री राधिका के पास में जाकर के उनसे एकाएक प्रार्थना नहीं कर सकती हैं सो ताभ्योपाय माम रचितात्म गोष्ठी मैंने आपके साथ में गोष्ठी की है अब कहीं मैं जाऊंगी तो श्री राधे का मुझसे कहेगी कि अरे सखी श्याम चंद्र ने जरूर तुझे कोई घूस दे दी होगी इसलिए तू उनकी तरफ से बात कर रही है ऐसे रचतात्म गोष्ठी मैंने तुम्हारे साथ में क्योंकि आत्म आत्मगोष्ठी कर ली है यहां पर मिली हुई हूं इसलिए ताबियों पे भाई यदि मैं अपनी तरफ से ये बात सखियों से कहूं तो मुझे भी डर लगता है और राधिका भी मुझे उल्हाना देगी ही देगी क्योंकि रचतात्म गोष्ठी सबको ये पता है कि मैं तुम्हारे पास में आई हूं और तुमसे गोष्ठी करके जा रही हूं इसलिए वे सखीगण भी मुझसे ये कह सकती हैं कि अरे ये विशाखा श्याम सुंदर से कोई उत्कोच लेकर के आई है कोई ना कोई घूस लेकर के आई है और इसलिए ये हमको मना रही है इसलिए थोड़ा थोड़ा डर तो मुझे भी है और श्री सखीगण जो हैं वे भी भाई भी तो हैं राधिका के पास में जाने में क्योंकि श्री स्वामी का जो प्रभाव है वो इतना ज्यादा है कि अब हम सखियों को भी कहीं थोड़ा डर लगता है ये जो ऑफिसर होता है अधिकारी होता है उसका एक गुण होता है कि भीम कांत कालिदास ने कहीं वर्णन किया रघु राजा के चरित्र के वर्णन करने में कि भीम कांत नृपगुण सबभू उपजीव नाम अगृषण उपगम्यश्च यादव रत्न ही वर्णव बोल वो राजा जो था वो अपने अनुचरों के द्वारा अपने उनके जो मित्रगण थे उनके द्वारा भी वो गम्य भी था और उन सबको डर भी लगता था तो भीम कांत इंद्रपगण ये राजा के गुण एक और भयंकर होते हैं दूसरी ओर सुंदर भी होते हैं माने आकर्षक भी होते हैं जो अधिकारी होता है उससे एक और तो छोटे आदमी डरते भी हैं और फिर अधिकारी के बिना पास में जाए बिना काम भी नहीं चलता है तो उसमें भीमता भी है और कांतता भी है दोनों गुण हैं कैसे बोले यादव रत्न ही जैसे समुद्र में रत्न है इससे समुद्र में रत्न मोतियों को लेने के लिए तो समुद्र के अंदर भी जाना पड़ता है परंतु तो वहां पर मछलियां भी है मगर भी है इससे डर भी लगता है कि कहीं कोई बड़ी मछली कहीं वेल ऑक्टोपास कोई आकर के दबाने ले तो डर भी लगता है पंत समुद्र में जाया भी जाता है तो मछलियों के कारण तो जो घातक जीव जंतु हैं उनके कारण समुद्र में जाने में डर भी लगता है पंत समुद्र में जाना भी पड़ता है इसी प्रकार एक जो राजा का अनुचर व्यक्ति है जो समर्डिनेट है राजा का उसको राजा के पास में जाने में डर भी लगता है पंत जाना भी पड़ता है ऐसे ही हमारी सखियों की भी स्थिति है श्री किशोरी जो क्योंकि इस समय गुस्सासी है ना क्रोध में है इसलिए डर भी लगता है उनके पास में जाने के लिए पंत उनको मनाना है इसलिए पास में भी जाया जाएगा दोनों ही बात विराजमान है तो यहां पर वही कह रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर आप जो कुछ भी कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य कह रहे हो युक्तम ब्रिबीशी अरे विशाखा तुम जा तू तुम सहायक है तो यह बात तुम सही कह रहे हो परंतु श्यामसुंदर आप चिंता मत करो मैं जाऊं चाहे नहीं जाऊं तब दैन देन्य, दैन्यम अमूह तुम्हारी जो दीनता है वो अमोह माने इन सखियों को कृपाते अपने आप ही कृपालू कर, कर देगी क्योंकि नमे चेत विज्ञापितम यदि मैं इनको विज्ञापित नहीं करूं यदि मैं तुम्हारी ओर से श्री श्याम तुम्हारी सिफारिश इन गोपीका गणों को नहीं भी करूं तब भी तुम्हारी दीनता इन सारी सखियों को तुम्हारे पृथ्व बना ही लेगी और श्याम सुंदर यदि मैंने तुम्हारी ओर से प्रार्थना नहीं भी की तब भी मैं न आगा मुझे कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारी दीनता अपने आप ही इनको कृपालू बना लेगी इससे मुझे कोई दोष नहीं देगा दोष नहीं देगा श्रीकांत कित हे श्री राधाकांत राधा ये श्रीकांत कहकर के राधाकांत कहकर के अब तुमको छोड़ भी नहीं सकती है तुम तो श्रीकांत हो तो इसलिए तुमको छोड़ भी नहीं सकती हैं हे श्रीकांत आपने जो कृत मंत्रा का जो मंत्र माने अपराध किया है उस अपराध को देख करके मैं भी श्री राधिका के पास में जाने में थोड़ी सी झिझक रखती हूं और ये जितनी भी सखीगण हैं ये सखीगण भी ताब्यो भाई मुझे इन सखीगणों से भी डर लगता है क्योंकि ये मेरे ऊपर ही कहीं आरोप लगाएंगे कि अरे विशाखा तू जरूर श्याम सुंदर से मिलकर के आई है कोई तुझे उत्कोच मिल गई है तुझे कोई घूस मिल गई है इसलिए तू श्याम सुंदर का पक्ष कर रही है तो ताभ्यों पर भाई राधिका से भी डर लगता है साथ के साथ में इन सखियों से भी मुझे थोड़ी थोड़ी सी झिझक है मुझे इन सखियों से भी भ्य मन सखियों से भी भाई अति मैने मैं भयभीत हूं क्योंकि रचतात्म गोष्ठी मैंने आपके साथ में इस समय मिलकर के जाऊंगी इसलिए मेरे ऊपर कहीं आरोप लगा सकती हैं कि श्याम सुंदर से कुछ घूस लेकर के आई होगी ऐसे श्री किशोरी श्री विशाखा जी श्याम सुंदर से कह रही हैं फिर भी कोई न कोई उपाय करूंगी एकदम माने बचा करके रखती हैं अपने आप को जैसे नहीं तो कहीं मेरे ऊपर भी बात आ जाए तो थोड़ी सी बचा करके रखती हैं और कह रही हैं कि ताप्यो पर भाई आती थोड़ा सा संकोच तो मुझे भी है क्योंकि श्री राधिका के जो भीम और कांत गुण हैं अधिकारी के जो गुण हैं उनके कारण श्री राधिका उपगम्य भी हैं माने निकट जाने के योग्य भी हैं और वे कहीं भाई के पात्र होकर के भी विराजमान हैं। वो पुरानी कहावत है जैसे समुद्र रत्नों के कारण निकट जाने योग्य भी है परंतु तो वो अपने जलचर भयंकर जीवों के कारण जैसे भाई का पात्र भी है ऐसे श्री राधिका में इस समय क्रोध है इसलिए वे भाई की भी पात्र हैं साथ के साथ में तुम्हारी दीनता देख करके उनको समझाना भी है इसलिए जाना भी पड़ेगा कोई ना कोई उपाय करूँगी काकुम करोशि किम केशव विद्यम राधा सुधा सहचरी जन चक्र मध्ये आश्चर्य किलबिश मकृछते लोभात लोभ्या कथम भावत किम केशव हे केशव इतने दीन क्यों हो रहे हो काकुम काकुमकोशि तुम क्यों काकु के बचन कह रहे हो काकुम करोशी तुम ऐसे वचन क्यों कह रहे हो दीनता के वचन क्यों कह रहे हो विद्यमाना राधा सुधा सहचरी जन चक्र मध्य देखो राधा सुधा जो है वह इस समय विद्यमान है और राधा रूपी सुधा इस समय श्री सहचरी जनचक्र मध्य जितनी भी सहचरी जन हैं उनके बीच में ही राधा रूपी अमृत विराजमान है राधा सुधा श्री राधा का मानो एक सुधा है राधा का ही सुधा है और वे सहचरी जनचक्र मध्य सहचरियों के बीच में विराजमान है सहचरी जन सहचरी सह, सहचरीगण उनके चक्र के बीच में वह अमृत निरंतर निरंतर विद्यमान है श्रीराज का वहां पर विराजमान आश्चर्य किलविषम विषम एवं लोभात तुमने कोई न कोई अपराध तो किया है आश्चर्य बड़े आश्चर्य की बात है कि किलविशम अकृक्षत एव तुमने जो क्रोध किया है अपराध जो किया है वो अपराध करने के बाद में अकृछत कृछ या व्रत न करने पर ही तुम उस अपराध से मुक्त होना चाहते हो ये कैसे होगा अर्थात जो अपराध किया है उसके लिए तुम्हें कोई प्राश्चित तो करना ही पड़ेगा बिना के केवल तुम यो ही मुक्त हो जाना चाहते हो ये कैसे होगा तो आश्चर्य किलविषम आकृछित तुमने जो किलविश माने जो अपराध किया है उस अपराध को अकृछित माने बिना कृछ या वृत्थ किए बिना ही तुम उस अपराध से मुक्त होना चाहते हो लोभात और लोभात लाश्चित तो कोई कर नहीं रहे हो व्रत कोई कर नहीं रहे हो और लोभ के द्वारा ही उस अमृत को तुम प्राप्त करना चाहते हो मेहनत करो नहीं और अमृत मिल जाए ऐसा कैसे होगा नहीं सुप्त संघर्ष हो प्रभुंत मुखी मरगा सोता हुआ जो शेर है उसके मुख में अपने आप ही कोई हरण थोड़ी घुस जाएगा कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी तो so, तुम कोई तो करने रहे हो वृत प्राश्चित तो कर नहीं रहे हो और लोभा उस सुधा को राधा सुधा ऊपर की पंक्ति में है ऊपर की पंक्ति में है जो राधा रूपी सुधा है उसको केवल लोभ के द्वारा ही तुम प्राप्त कर लेना चाहते हो किल विषम आप का कृष्ण मैंने प्राश्चित किए भी नहीं वृत किए भी नहीं केवल लोह से ही उस अमृत को प्राप्त करना चाहते हो तो केवल चाहने मात्र से कैसे प्राप्त हो जाएगा कथम भवतुषा भवता बताशु श्री आप ही बताओ कथम भवत वे श्री राधिका कैसे आपको प्राप्त हो जाएंगी भवता बताशु मैने आपके द्वारा आशु माने शीघ्र ही कैसे वे तुमको प्राप्त हो जाएंगे वे श्री राधा शीघ्र प्राप्त नहीं हो सकती है पुनः एक बार विचार करेंगे कि काकुम आप इतनी प्रार्थना के वचन क्यों कह रहे हो इतनी दीनता क्यों दिखा रहे हो और बार बार मुझे क्यों आग्रह कर रहे हो कि हे श्री विशाखा अरे विशाखा तू कुछ कर तू ही कुछ करेगी तू ही कुछ करेगी ऐसे काकुम करो तुम ऐसे काक के वचन को क्यों कह रहे हो हे केशव अ केशव कहकर के कहीं तुम्हारी प्रीति को मैं पहले से ही जानती हूं तुम जैसे श्री प्रिया की सेवा करने में प्रभुत्व हो वो ही सेवा का सुख पुनः प्राप्त करना चाहते हो केशव का तात्पर्य है प्रिया की बैनी गूंजते हुए जैसे तुम विराजमान हुए इति जो बालों को केशों को गूंथते हुए विराजमान हो तो तुम प्रिया की बेनी बनाते हुए सेवा करते हुए विराजमान हो मैं इस बात को अच्छी तरह जानती हूं इसलिए मेरे सामने अपनी सारी बात कहने की जरूरत नहीं है मैं पहले से ही जानती हूँ कि तुम प्रिया की सेवा में सर्वदा सर्वदा अत्यंत अत्यंत प्रवृत्त हो परंतु काकुम करोशी इसलिए अब ज्यादा काकु करने की ज्यादा दीनता दिखाने की खुशामत करने की अब आवश्यकता नहीं है विद्यमाना राधा सुधा सहचरी जन चक्र मध्य रूपी सुधा आज सहचरी जनों के चक्र के बीच में विराजमान है जैसे राई के बीच में राई बिलोने वाली उस राई के साथ में ही अमृत निकलता है ऐसे सहचरी जन चक्र मध्य सहचरी गण जो है उनके समूह के मध्य में ही राधा रूपी अमृत विराजमान है राधा सुधा राधा रूपी सुधा सहचरी जनों के चक्र के बीच में ही कहीं विद्यमान विद्यमान होकर के विराजमान है परंतु श्यामसुंदर आचार्य किलविशम अकृत तुमने किलविशम अकृत आचार्य मने अपराध जो है उन अपराधों का बिना कृछ प्राश्चित आचरण किए बिना ही कृछ कहते हैं प्राश्चित वृथ तो व्रत का आचरण किए बिना ही अर्थात तुमने जो किलविश माने अपराध किया है उसका प्रायश्चित किए बिना ही लभ्या आप लोह के द्वारा ही उस अमृत सुधा को प्राप्त करना चाहते हो वह अमृत सुधा कथम भवतुषा तुमको कैसे प्राप्त हो सकती है भवता बताशु इतनी शीघ्रता से वह अमृत सुधा श्री राधारूपी सुधा तुमको कैसे प्राप्त हो सकती है यहां पर राधा सुधा में ये रूप अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है तो श्री राधा सुधा और किलविश जो है उन किलविश के लिए कृष्ण अर्थात बिना प्रयत्न किए तुमको श्री राधा सुधा की प्राप्ति कैसे हो सकती है और प्रयत्न करने का तात्पर्य है कि श्री राधिका की सेवा करने के लिए और सर्वस्व समर्पण करने के लिए तुम प्रवृत्त हो तब जाकर के तुम्हारे कृषि का प्रायश्चित तुम्हारा कृष्ठ प्रायश्चित होगा यह तुमने अपराध जो किया है उसका प्रायश्चित जब तुम स्वयं समर्पित होगे और जब प्रायश्चित करके तुम स्वयं समर्पित होगे तब जाकर के तुम्हारे कृष्ण का प्रायश्चित्व होगा प्राश्चित की हो जो कृच्छ प्राश्चित हैं उनकी बड़ी शास्त्रों में बड़ी पद्धति वर्णन की गई है धर्मशास्त्र में जो कहीं धर्म का उल्लंघन कर रहा है उसके हृदय में क्लेश होना चाहिए क्लेश होने के बाद बाद में वह धर्म सभा के बीच में उपस्थित हो धर्म सभा के बीच में उन सबके सामने वह ये कहे घोषणा करे कि मुझ पर यह अपराध बन गया है अब मैं इस अपराध से कैसे निवृत्त हूं इसके लिए धर्म सभा मुझे प्रायश्चित निर्धारित करे तब धर्म सभा शास्त्र के आधार पर प्रायश्चित का निर्धारण करेगी तब वह प्रायश्चित करेगा जो भी कृष्ठ प्रायश्चित बताए गए हैं उन कृष्ण प्राश्चितों को वो करेगा और वो कहेगा कि मैंने ये प्राश्चित कर लिए हैं उस समय धर्म सभा ये कहेगी कि हां इसने प्राश्चित कर लिए हैं अब घोषित किया जाता है कि इसको पंक्ति प्राप्त हो तब जाकर के प्राश्चित पूरा होता है इतनी पूरी व्यवस्था है अन्यथा उसको पंक्ति प्राप्त नहीं है वो पंक्ति भूषण नहीं है वो पंक्ति दूषण होकर के विराजमान और उसको भोजन में एक साथ एक पंक्ति में बैठा करके उसको भोजन करने का पंक्ति की प्राप्ति नहीं है उसको अधिकार प्राप्त नहीं है उसके लिए धर्मशास्त्र में इतनी पूरी व्यवस्था कि वो जाए अपने अपराध को स्वीकार करे फिर स्वीकार करने के बाद में धर्म सभा उसको प्राश्चित बताए कि ये तुम प्राश्चित करो फिर वो जब प्राश्चित कर ले तब धर्मसभा ये घोषणा करे कि इसने प्राश्त कर लिए हैं और अब इसको स्वीकार किया जाता है पूरी जो है वो उसकी पूरी व्यवस्था उसके द्वारा की जाए वो मन पूरी व्यवस्था तो वो तो कह रहे हैं श्याम आपने अपराध तो इतना बड़ा किया है औ, औ, आचार्य किलविशम अकृत तुमने जो किलिश हैं पाप उनको अकृक्षत बिना वृत के ही आचार्य माने बिना वृत का आचरण किए केवल लोभा लोभ से यदि तुम प्राप्त करना चाहो तो ऐसे कैसे हो सकता है कथम भवत सा भवता बताशु तुमको वह कैसे एकाएक प्राप्त हो सकती है इसलिए ऐसे प्राप्त नहीं होगी ऐसे प्राप्त नहीं होगी श्री विशाखा ने जब श्याम सुंदर को थोड़ा सा पका दिया ये थोड़ी सी ऐसी बात कह कर के जब थोड़ा सा हैरान कर दिया श्री श्याम सुंदर भीतर ही भीतर घबरा रहे हैं बोले अब क्या ये विशाखा तो जैसे हमसे कहीं दूर छटकना चाह रही है ये तो हमको अपना नहीं रही है उस समय श्री श्याम सुंदर मालती से कहने लगे कि मालत तो मालती मालत्युम किम निजनाथ वक्तम दृष्टवा परम वृषम अनंत अनबित में बख्शी बख्शी बोले अरे मालती देखिए विशाखा कहीं उखड़ रही है ये मुझे हैरान कर रही है मुझे कहीं तरकाना चाहती है तो मालती म निजनाथ वक्तर अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके अर्थात मेरा मुख दर्शन करके अरे कुछ तो मेरे प्रति तू अनुकूल होकर के रह अरे मालती तोमप किम निजनाथ वक्तरम अपने स्वामी के मुख को दुष्ट मन देख के भी परम मेव बी तू भी ऐसी असंगत असंगत बात ही इसकी बात में ही हा में हा मिलाती हुई चली जा रही है कभी अन्य मन मेरे अनुकूल बात को तू भी नहीं कह रही है तुम दोनों क्यों मुझे पकाने में लगी हुई हो हैरान करने में लगी हुई हो क्यों मेरे विरुद्ध विरुद्ध जा रही हो कोई अनुकूलता की हिम्मत देने वाली सहायता देने वाली बात तुम दोनों ही नहीं कर रही हो ऐसा क्यों कर रही हो अरे अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके अब तो कुछ अन्वित कुछ सुर में बोल क्यों बेसुरी बोलती हुई चली जा रही है तू भी तो अनन्वितम एव वक्षि वक्षि माने बोलेगी बोल रही है तो परम भ्रषम अन्वितम एव वक्षि तू परम अन्वित माने असंगत जो बातें हैं वो असंगत अनुपयुक्त बात को ही कहती हुई चली जा रही है सर्वर्पण विहित असक परसम देह दान मनुकि मदाले श्री मालती उत्तर दे रही है वो शाम सुंदर क्या कहूं आप तो सूखी-सूखी बात करते हो काम की बात तो करते नहीं हो अब तुमने जो अपराध किया है उसके लिए कुछ न कुछ तो दंड भोगना ही पड़ेगा कुछ न कुछ तो आपको श्रम उठाना ही पड़ेगा क्या बोलो क्या करूं अब मालती नीचे की पंक्ति में उत्तर दे दिए पहली जो ऊपर की पंक्ति है वो श्यामचंद्र की मालती के प्रति है अब नीचे की पंक्ति में वो उत्तर देती हुई कह रही हैं कि सर्वपणम वेतमान असक परस बो श्याम सुंदर आपने सर्वण विहित सब कुछ तो समर्पित कर दिया असग मैने आपने परस्य तुमने परस्य ही मैंने किसी दूसरे के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया अर्थात चंद्रावली को तो पहले सब कुछ दे सकते हो अब आपके पास में है क्या जो हमारी सखी को प्रदान करोगे आप तो सब कुछ चंदावली को परस माने पढ़ाई के लिए के लिए तुम सब कुछ तो समर्पित कर चुके हो स्वम देह दान अब क्या मेरी सखी को आप अपने देह का दान दोगे तुम्हारे पास में जो कुछ था वो तो तुमने दे दिया पढ़ाई के लिए उस प्रतिपक्षा के लिए चंद्रावली के लिए अब स्वम देह दानम अनु अपने देह का जो दान है वो किम प्रभु मदाल वह क्या मेरी सखी को दिया जाएगा बात बिल्कुल सही कह दी माने अपने आप का ही अब आप मेरी सखी को दान करो ये तथ्य तो यही है उनका पंत कह रही है कहीं विपरीत लक्षण में कि अब क्या मेरी सखी को आपके पास में आपका देह मात्र रहा है तो अब तो सखी के चरणों में जब तक तुम अपना सिर रख करके आत्मसमर्पण नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पास में है क्या इससे तुमको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा ये उपदेश हो गया श्री मालती जी का यह उपदेश हो गया कि सखी के चरणों में जब तक तुम प्रार्थना नहीं करोगे और ये नहीं करोगे कि देह पद पल्लव उदारम हे शिवप्रिय आप अपने चरण मुझे प्रदान करो चरण मुझे प्रदान करो जब तक ऐसे प्रार्थना नहीं करोगे तब तक शिव क्यों मान त्याग करने लगी ये कहने का तात्पर्य हो गया पंत विपरीत लक्षण में ये संकेत करती हुई मानो जो बात है वो श्याम चुंद्र को समझाती हुई कह रही है जैसे जो चतुर व्यक्ति है वो अपनी हृदय की बात दूसरे की जवान में डाल देता है इसी प्रकार यहां पर श्री मालती जी ने अपने हृदय की जो बात है उसको श्री श्याम सुंदर के ऊपर थोप दिया और कह रही हैं मालती जी कह रही हैं कि सर्वार परम विदवान असक परस्यो असक मन ये ये कन प्रत्यय जो है कन प्रत्य है कहीं अवज्ञा में है छोटा बनाने में जैसे बाल और बालक तो कप्रत्यय जो है वो और छोटा बनाने में है तो असकूँगा ये महाशय जी ये इस तरह से ये कहीं तो आपने अपना सब कुछ तो परस्य ही मानी दूसरी चंदावली को सब कुछ समर्पित कर दिया उनसे कह आए हो कि मेरा देह सब तुम्हारा तो उनको तो सारा तुमने अपना जितना भी धन था वो चंदावन को समर्पित कर दिया है अब आपके पास में तो आपका अपना रहा है उसको क्या मेरी सखी को आप समर्पित करोगे कह रही है ये और उपदेश भी यही है कि हाँ बस यही है अब आपके पास में कुछ है भी नहीं अर्थात स्वयं जब तक प्रिया को प्रणाम नहीं करोगे तब तक उनका मान कैसे पूरा होगा इसलिए आप ही प्रणाम करो ये मालती जी का उत्तर था स्वदेह देहदानम प्रभवेन मत दिया आप मेरी सखी के लिए मत आल मेरी सखी के लिए स्वदेह दानम स्वदेहदानम अनुकिभुवेद अब आपको देह दान करना ही बाकी रहा है वही प्रभावशाली होकर के विराजमान है अन्य सुन ले श्याम मालती से बोली बोले कि मालती अए तुम किम अरे मालती तू भी क्या निज नाथ वक्तम अपने स्वामी मुझ मेरे मुख का दर्शन करके परम भ्रशम अन्यम एवं बक्षी अभी भी तू उल्टी उल्टी बेसुरी बात ही कहती रहेगी कभी सुर में मेरे साथ में नहीं बोलेगी क्या बेतवान सर्वण श्री मालती जी बोले बोले मैं आपसे क्या बोलूं क्या कहूं आपके पास में है ही क्या समर्पण करने के लिए आपने आपके पास में जितने भी संपत्ति थी उस संपत्ति को तो आपने चंद्रावली को समर्पित कर दिया है अब तो आपके पास में देह ही है अब ये देह को क्या आप समर्पित करोगे अर्थात यदि हिम्मत है देह को समर्पित करने की अपने सिर को श्री किशोर जी के चरणों में समर्प रखने की प्रार्थना करने की तो फिर मैं तुम्हारी सहायता कुछ करूं आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा ये मालती जी का मानव उपदेश भी था कह रही है कि अब आपका देह मात्र है उसको क्या प्रभावित क्या तुम समर्पित कर सकोगे मेरी सखी के लिए मानो ये कह रहे हैं कि मानो ऐसा आप करो और श्री श्याम उसके लिए तैयार भी हो जाते हैं श्री श्याम उत्तर में बोले बोले अरे मानती ऐसे भचन तूने कैसे कहे कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको मैं श्री ब्रष्मानंद राशेश्वरी के प्रति समर्पित नहीं कर सकता हूं मैं तो संपूर्ण रूप से श्री स्वामी के प्रति समर्पित होकर के विराजमान हूं अब श्री श्याम सुंदर बोल पड़े जो कहलवाला चाह रही थी वो बड़ी चतुराई से विशाखा ने और मालती जी ने श्याम सुंदर के मुख में डाल दिया और श्याम सुंदर के हृदय की जो बात थी वो हृदय की बात को अब जुहा कहलवा लिया श्यामचंद्र बोले कि बन्या तबैव सुहृद राधिका आया। बोले अरे सखी बन्या तबैव मेरा जितनी भी बन की संपत्ति है वृंदावन की संपत्ति यह तबैव सुहृद तुम्हारी सुहृद तुम्हारी सखी श्री राधिका की ही संपत्ति है बोलो जय जय श्री राधे वो होगी घोषणा श्याम सुंदर ने घोषणा कर दी कि वन्य तवै सुहृद राधिकाया हे सखी ये जितनी भी वन्य माने वन की संपत्ति है ये सारी संपत्ति तुम्हारी सखी श्री राधिका की ही संपत्ति है वन्या तवग, तवग तुम्हारी जो सखी है सुर राधिका उनकी ही वन्य माने की जितनी भी संपत्ति वह उनके लिए ही समर्पित है लीला राधे का आया मेरी जितनी भी चारु क्रीड़ाएं हैं लीला का अर्थ वर्णन किया लीला तारु ता विक्रीडा लीला की परिभाषा कहीं उज्जवल में दी गई श्याम सुंदर की जो चारों विक्रीड़ा है क्रीड़ाएं उनका नाम है लीला लीला की परिभाषा है चारो विक्रीडा मधुर सुंदर क्रीड़ा उनका नाम है लीला तो मेरी जितने भी लीलाएं हैं जितने भी चेष्टाएं हैं वे सारी चेष्टाएं श्री राधिका के लिए ही हैं लीला तबैव सरो तेरी जो सखी श्री राधिका है उनके लिए ही मेरी सारी लीलाएं हैं आत्मा तवे व सूर्योदय सखी राधिका आया और अरे मालती मेरी ये आत्मा भी तबै सखे राधिकायाधिका की ही सारी की सारी संपत्ति है मेरी आत्मा भी श्री राधिका की ही एकमात्र संपत्ति होकर के विराजमान है आत्मा का तात्पर्य है जो सबसे ज्यादा प्रिय होकर के विराजमान हो उसका नाम है आत्मा जो सबके भीतर सबसे ज्यादा गुड़ होकर के विराजमान हो कूटस्थ होकर के विराजमान हो उसका नाम है आत्मा वेदांत में एक शब्द का प्रयोग करते हैं दर्शनशास्त्र में कूटस्थ कूटस्थ का अर्थ होता है लय विक्षेप रहित अंतिम पदार्थ उसका नाम है कूटस्थ जिसका कभी लय नहीं हो जिसमें अंतिम स्थिति में, अंति में जाकर के कोई विकार नहीं हो उसका नाम है कूटस्थ जैसे एक दृष्टांत में एकांश में दृष्टांत है पूर्ण दृष्टान्त नहीं है जैसे सकोरा कुल्हड़ खिलौना मिट्टी के बहुत सारे आकार बने हुए हैं पंत उन सबों का कूटस्थ स्वरूप कौन सा है कूटस्वरूप मिट्टी है फूट जाएंगे फिर अंत में मिट्टी के रूप में ही वे विराजमान हो जाएंगे अभी भेद के रूप में वे शराब वे, कुल्हड़ इत्यादि होकर के सकोरा कुल्हड़ ये होकर के उनके अलग अलग नाम हैं परंत वास्तव में उनका जो कूटस्थ नाम होगा वो होगा मिट्टी अंत में लय और विक्षेप इन दोनों से रहित होकर के लय का तात्पर्य है कि जिसका विनाश नहीं हो अंत में जो वस्तु बनी रहे उसका नाम है लय से रहित तो होना और विक्षेप का तात्पर्य है जिसमें चेंज नहीं हो जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है उसका नाम है विक्षेप संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे जायते अस्थि वर्धते विपरते अपीयते विनश्यती छाव बेकार छ्रांसफॉर्मेश्स इनसे होकर के गुजरते हैं छ बिकारों को प्राप्त करके विराजमान होती हैं परंतु तो अंत में जो स्थिति बनती है वो अंत में स्थिति किसकी बनती है बोलो जिसमें कोई विकार नहीं हो तो वो कौन सी स्थिति होगी जैसे मिट्टी के सारे बिकार अंत में मिट्टी में ही मूल रूप में विराजमान होंगे तो जो वस्तु तो अंत में विराजमान हो लय विक्षेप से रहित हो उसका नाम है और हो उसका नाम है आत्मा तो सब कुछ मिला करके अंत में मूल आधार के रूप में जो वस्तु बचेगी वो कौन सी होगी वो आत्मा होगी तो श्री राधे का ही मेरी आत्मा होकर के विराजमान है व्याकरण में अत धातु सातत्य गमन के अर्थ में आती है अत सातत्य गमन है। मन जो वस्तु निरंतर निरंतर होकर के विराजमान हो उसका नाम है अथ आत्मा माने वो पदार्थ ही सबके भीतर अंतिम रूप में सतत रूप में विराजमान होकर के गमन करता हुआ विराजमान हो जो पदार्थ सबके भीतर निरंतर गमन करता हुआ विराजमान हो उसका नाम है सातत्य गमन करने वाला उसका नाम है आत्मा तो अथ आत्मा ने निरंतर निरंतर गमन करने वाला सीधा सिरा सीधा अर्थ होगा जो सर्वव्यापक होकर के विराजमान हो ऑल प्रिवेडिंग जो स्वरूप है वो आत्मा कहलाएगा तो श्री राधे का ही मेरी तो आत्मा ही सबसे ज्यादा प्यारी होगी जो वस्तु है वो सबसे ज्यादा प्यारी वस्तु यदि कोई है तो सबसे ज्यादा प्यारी वस्तु आत्मा ही सबसे ज्यादा प्यारी वस्तु हो करके विराजमान है तो यहां पर श्री श्याम चंद्र कह रहे हैं कि आत्मा सूर्य बोले तुम्हारी जो सखी है श्री राधिका का वो ही मेरी आत्मा हो करके विराजमान है आत्मा तबैव सूहृदय तुम्हारी सखी ही मेरी आत्मा है राधे मेरी आत्मा भी तुम्हारी सखी के लिए ही है इति बामान्य ममान्य दे बताओ मैं अपने से अतिरिक्त और क्या वस्तु श्री राधिका को प्रदान कर सकता हूं इसलिए कि मम अन्य मुझसे भिन्न कौन सी वस्तु है यह दे जिसको मैं श्री राधिका को समर्पित कर दू दोबारा कह रहे हैं इति ब्रुवाणे ऐसे जब श्री शाम सुंदर बोले तो समय श्री ललिता जी ने आगे जो कहा वो आगे बचन आएंगे पंत इसी श्लोक को दोबारा सुने कि बन्या तबैव श्रोहृद सखे राधिकाया हे सखी तुम्हारी जो श्रोहृद राधिका हैं उनके लिए ही बन्या ये सारी वृंदावन का मेरी संपत्ति श्री राधिका को ही समर्पित है लीला तबैब श्रोहद सखे राधिकाया मेरी जितने भी चारों चारो विक्रीडाएं हैं अर्थात मेरी सारी चेष्टाएं वे भी श्री राधिका को ही एकमात्र समर्पित हैं आत्मा तबैव सूर्य सखी राधिकाया और अरी सखी मालती मेरी आत्मा भी तेरी सखी श्री राधिका को ही समर्पित है कि मा मम अन्य मेरे पास में ऐसी कौन सी दूसरी वस्तु है दे जिसको मैं श्री राधिका को प्रदान कर सकता हूं इति ब्रे ऐसे जब श्री श्याम ने कहा ऐसे बोलने वाले कृष्ण कृतान पुटे ऐसा कहते कहते श्री कृष्ण कृष्ण कृतानजलि पुटे अंजलि पुट धारण करके श्री कृष्ण विराजमान हो गए हाथ जोड़ करके विराजमान हो गए हैं उस समय निजगाद तस्या मालित्युदीक्ष मुखमिंगित राज्यरंगम उस समय श्री मालती जी ने कहना प्रारंभ किया निजगाद गाध मालती बोली कैसी मालती बोली कि तस्या उद्वीक्ष मुखम पास में खड़ी हुई जो श्री विशाखा थी उन विशाखा के मुख को देख करके श्री मालती जी बोली माने विशाखा की आंखों आंखों में इन दोनों की बातें हो गई और श्री विशाखा ने जो कहा नेत्री नेत्र में उसको समझ करके उनकी अनुमति लेकर के श्री मालती जी उस समय कह रही हैं तो कृष्ण कृतांजलि पुटे कृष्ण जब अंजलि बांध करके खड़े हो गए उस समय निज गाध मालती बोली जो मालती तस्या उद्वीक्ष मुखम श्री विशाखा के मुख को देख रही थी और इंगित रंजत अंगम और श्री विशाखा के इशारे से रंजत माने युक्त हो गए हैं जिनका अंग जिनका हृदय श्री विशाखा के इशारे को जो पहचान गई हैं अर्थात बड़ी चतुर हैं यहां पर नेत्रों के द्वारा ही कोई क्या कहना चाहता है इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रही हैं सो so, आज इंगित रंजित अंगम इशारे से जिनका हृदय रंग गया है जो कहना चाहती है उससे इनका हृदय युक्त तो हो गया है इंगित माने श्री विशाखा के इशारे से रंजत माने युक्त तो हो गया है अंगम जिनका हृदय ऐसी श्री मालती उस समय बोली निज गा दो रजत अंगम निज गा दो हृदय से को रंगती हुई वे बोली हैं कि बामा इला इमा किल गताप गताम अपत मधिमा श्रृण माध बेती बामा इमा किल गताम मिच्छाम श्याम सुंदर देखो वामा एमा ये जितनी भी अन्य गोपी हैं ये सारी गोपी कारगण गताम अपी कंठ मिच्छाम इनके गले में कोई इच्छा आ रही है इनकी जो हृदय में इच्छा है वो कंठ गताम अपी ठ में आ रही है परंतु अंतर्नयती जितनी की जितनी सखी हैं राधिका की उनके हृदय में कोई इच्छा है और ये वो इच्छा गले में आ जाती है परंतु फिर भी ये इतनी डरपोक हैं कि ये नहीं बोलेंगे परंतु आप हिम्मत करके मैं बोल देती हूं यह सब झिझकती झिझकती हैं राधिका के सामने कंठगत होने पर भी गले में इच्छा आने पर भी ये सब तुम्हारे सामने बोल नहीं रही हैं तो बामा एमा किल गताम अपे इनकी इच्छा गले तक आ जाती है परंत फिर भी अंतर नयंती उस इच्छा को ये भीतर की भीतर दबा लेती हैं मुंह में आई हुई बोली को भीतर हृदय में अंतर ये छिपा करके बैठ जाती है अंतर्नयंती भीतर छपा करके बैठ जाती हैं। परंतु तो श्याम सुंदर आप कह रहे हो इससे जो होगा उसे देखा जाएगा मैं तो कहीं देती ऐसा कह ही देती हूं ऐसा कहकर के श्री विशाखा जी ये श्री तो मालती जी उस समय कह रही हैं कि अंतरनयंती ये तो अपनी इच्छाओं को भीतर दबा लेती हैं। पंत मद इमाम शुण माधवे मेरी जो इच्छा है उस मेरी इच्छा को मैं तो कह ही देती मत माने मेरी जो इच्छा है उस इच्छा को शुण मैं कह रही हूं हे माधव तुम सुनो बामा इमा किलगता इन बामाओं के हृदय में जो इच्छा है वो गले तक आ जाती है पंत फिर भी अंतर अंतर्मयंती उसको भीतर दबा देते हैं परंतु तो मत इमाम मेरी जो इच्छा है उस इच्छा को तो शुरू माधवी थी हे माधव तुम सुनो कृष्ण कृतांजलि पुटे निजगा तस्या पुनः दोबारा सुन ले कि कृष्ण निजान कृष्ण उस समय अंजलि बात करके बैठे हुए थे उस समय मालती निजगाधव श्री मालती बोली कैसे बोली मालती मालती की एक विशेषता बता रहे हैं मालती का स्वरूप विशेषण विशेषता बता रहे हैं कि तस्या मुखम उद्विक्षक वे मालती श्री लल विशाखा के मुख को देख करके उस समय बोली इंगत रज्यदंगम श्री विशाखा के इशारे से जिनका हृदय रंग गया है जिनका हृदय सिक्त हो गया है ऐसी वे मालती जी बोली के बामा इमा किलगता अपनी श्री राधिका की जितनी भी सखी हैं ये सब तो इमा बामा ये सखी गण तो इनकी जो इच्छा है वो गले तक आ जाती है परंतु फिर भी गले में आते आते भी कह नहीं पाती हैं और उसको अंतर्नयंती वापिस छिपा लेती हैं परंतु मद इमाम श्रो माधिवेती इनकी जो इच्छा है उसको अब मैं तुम्हारे सामने कहती हूं और मेरी जो इच्छा है इनकी जो इच्छा है उसको अब मैं तुम्हारे सामने कहती हूं हे माधव तुम सुनो ये माधव शब्द कितना सार्थक शब्द है मामानी श्री राधे का उनके तुम धव होकर के विराजमान हो धव माने पति साधवा जो पति से युक्त हो उसका नाम सधवा ऐसे माधव का मतलब है मामानी श्री राधे का उनके ही तुम धव होकर के विराजमान हो अर्थात तुम तो श्री माधव के परम परम प्रिय होकर के विराज हो। तुम तो श्री राधिका के परम परम प्रिय होकर के विराजमान हो, हो। इसलिए हे माधव मेरे इन बचनों को तुम श्रवण करो श्रवण करो माधवेति थी कुंज आदि निभते कृतमान मुच्चई गांधर्व का खल निज मंदिर आयो सौ सोप्रासमेव मदिशत भवते मदीये यस्मा नयन वर्भि आप्लुता कुंजादय तो निरुते कृतम उच्च्याम सुंदर सुनो गांधर्व्य का मेरी सखी श्री राधे का जब यहां कुंज से लौट रही थी कुंजादी तो निरुते वो व्याकुल होकर के यहां आई यहां वृंदावन की शोभा का दर्शन कर रही थी परंतु वृंदावन को उजड़ा हुआ देखा उसने आई तो थी वो अभिसार करने के लिए यहां परंतु जब उसने वृंदाने आकर के ये कहा कि श्री श्याम सुंदर की चर्चा में सुन करके आई हूं मैं श्री चंद्रावली जी की सखियों की चर्चा में सुन करके आई हूं और श्री श्याम सुंदर ने चंद्रावली को मनाने के लिए ऐसे ऐसे वचन कहे इन बचनों को सुनकर के श्री राधे का आती आती कुंज से कुंज में अभिसार करती करती और वापस लौट गई हैं आई तो थी वे तुमसे मिलने के लिए परंतु वे वापिस लौट गई हैं कुंज आदि तो, तो निवृत्ति श्री राधिका कुंज से निवृत्ति माने लौट गई हैं कृत मान मुच्चई और उस समय उनमें अत्यंत मान दशा उत्पन्न हुई है मान धारण करके श्री राधिका जब चली गई कहां चली गई खल जदा निज मंदिर आयो अपने भवन की ओर श्री राधिका जब लौट गई हैं उस समय उन्होंने सोप्रासमेव मदिशत भवते मई उस समय सोप्रास मान उनके आंसू थे और उस समय उन्होंने जो वचन कहे उन वचनों को मैं तुम्हारे सामने कहती हूं शोत माने उस समय व्याकुल हो करके अधिशत माने जो कहे भगवते माने तुम्हारे लिए कुछ वचन उन्होंने कहे वे वचन कैसे थे उन्होंने मेरे माध्यम से तुमसे कहलवाने के लिए जो वचन कहे थे यस्मात नयन बारे में आत्मतास्या और उस समय श्री राधिका जो है उनके नेत्रों में आंसू भर गए थे और उन्होंने उस समय सोतप्रास माने तुम्हारे ऊपर उल्हना देते हुए उत्प्रास माने उल्हाना देते हुए जो बचन है उन वचनों को उस समय कहा था सोप्रास में मनिशत श्यामचंद्र ने के कुछ बचन कहे आपके लिए जो कि मई माने मेरे माध्यम से कहलवाने के लिए कहे थे यशमा असव उन बचनों को कहते कहते ही नयन बारे भी आप लोतासिया उन श्री राधिका का मुख नेत्रो के जल से डूब गया था वृंदाधराज्य मिलशि वयम वराल्याम्यभसन तया प्रयाता वर्ण्या गुणास्तव हरे कतिवात्मनाता पुर महाधिवृन्ना के हे देव वृंदाध्य है राज्यम अभिलक्ष्य वयम वराल्या अब उन वचनों को मैं कह रही हूं श्री राधकार ने कुछ वचन कहे उन वचनों को धारण करके अब मैं अपने ओर से तुम्हारे सामने कह रही हूं कि वृंदाध्य है राज्यम अभिलक्ष वयम वराल्याम अद्य देव रहसेन तया प्रभाता कि हे देव हमारी सखी को वृंदावन का अधिराज्य प्राप्त होगा तो राज्यम अभिलष्य उसकी अभिलाषा लेकर के माने हम सब सखीगण वरान लिया अपनी श्रेष्ठ सखी श्री राधिका के साथ में त्वामद्य देव रवसेन तया प्रयाता हम पहले हे देव तुम्हारे पास में आई थी श्री राधिका के साथ में हम तुम्हारे पास पास में आ रही थी परंतु वर्णिया गुणास्तव हरे कति हे गोविंद तुम्हारे निष्ठुरता का तुम्हारे गुणों का हम क्या वर्णन करें वात्मनातम यश सृष्टवान अपी पुरैव महाधिवृ क्योंकि तुमने अपि तुमने सृष्टि कर दी माने पहले ही महा आधि वृंदाम आपने हमारे हृदय में बड़ी भारी आधी उनकी सृष्टि कर दी है आधी माने वेदना की सृष्टि आपने जैसा कार्य किया उसके द्वारा हमारे हृदय में बड़ी भारी उन्होंने तुमने हमारे हृदय में आधी की सृष्टि कर दी है वर्णुणास्तव हरे कति श्याम सुंदर आपके कौन कौन से गुण का हम गायन करें क्योंकि कथिवा आत्मना हम आत्मना माने अपनी ओर से तुम्हारे कौन कौन से गुणों का वर्णन करें क्योंकि ताम महादेव आपने वो महा आधि के समूह को यही वो पहले से ही हमारे लिए रच दिया है ये जो वचन कह रही है प्रिया जी के ही वचन है जिनको कि दोरा रही है और कह रही हैं कि श्री राधिका ने जो वचन कहे उन वचनों को हम कह रहे हैं मानो श्री श्याम सुंदर या इस में इसमें आधे वचन अपनी ओर कहे कि श्याम सुंदर हम तुमसे क्या कहें कुछ वचन कहना चाह रही थी परंतु तो आपने तो हमारे हृदय में पहले से ही आधी उत्पन्न कर दी है आधी और व्याधि इनमें आधी जो है मानसिक पीड़ा उस मानसिक पीड़ा को आपने पहले ही हमारे हृदय में उत्पन्न कर दिया है तो वृंदाध्य राज्य वयम श्री मालती जी कह रही हैं कि वयम माने हम सब सखीगण वराल्या अपनी श्रेष्ठ सखीश राधिका के साथ में वृंदाव्य राज्य में अभिलष्य वृंदावन के राज्य की अभिलाषा रखती हुई देव रमसेन तया प्रयाता रमसेन माने शीघ्रता से जब हम तया माने और राधिका के साथ में प्रयाता वृणावन में आ रही थी परंतु तो क्या करें वर्ण्या गुणास्तव हरे कथि श्याम श्याम सुंदर आपके कौन से गुण की हम वर्णन का हम वर्णन करें क्योंकि आत्मना आपने तो अपने आप ही महादिवृदि महा के समूह को हमारे लिए पहले से ही बुन दिया था हमारे लिए आदि समूह पहले से ही आपने रच दिया था यह अपि अपी असि तुमने हमारे लिए आदि वृंद को पहले से ही रचना कर दी थी श्रुवाथ मेघ मुदिरा तदमा विशाखाम सौदामनी परिदे हृदय फुल्ल काय बाणम जगत यन पूर पूनिकी यदपरपे देव नाग शुवा कृष्ण मुदिरा तदमा विशाखा ऐसे प्रिया ने केवल इतने से वचन कहे कि पहले तो ये कहा पहले इन्होंने प्रतिज्ञा की थी मालती जी ने कि श्याम सुंदर श्री राधिका ने आपके लिए जो संदेश दिया उसको मैं कह रही हूं उसको आप सुनो तो राधिका का संदेश तो यह था केवल नीचे वाली पंक्ति राधिका का संदेश है कि हे श्याम सुंदर आपके कौन से गुण का वर्णन करें क्योंकि आपने हमारे लिए पहले से ही आधी के वृक्ष को बो दिया है आपने पहले से ही हमारे लिए मन पीड़ा उत्पन्न कर दी है ये प्रिया जी के वचन थे और उसको उसकी भूमिका के रूप में मालती ने कहा कि हम श्री राधिका को लेकर के वृंदावन में आ रही थी परंतु उसके पहले ही श्री राधिका ने उस समय यह कहा कि कौन से आपके ऐसे गुण हैं जिनका हम वर्णन करें क्योंकि आपने तो हमारे लिए आधी बोधी है व्याकुलता ही बोधी है इन वचनों को जब सुना श्री प्रिया के इन उलाहने के वचन को जब श्री श्याम सुंदर ने सुना शु कृष्ण मुदरा वो कृष्ण रूपी मेघ उस समय तदमाम विशाखाम सऊदामनी परधे श्री श्याम सुंदर उस समय विशाखा रूपी सऊदामनी माने बिजली उनके पास में आए और विशाखा को ग्रहण करते हुए विशाखा का हाथ पकड़ते हुए खाते विशाखा अत्यंत, अत्यंत को, को श्री श्याम सुंदर ने पकड़ा मान उनके श्रीहस्त को पकड़ा शुत्वादिरा कृष्ण एक मुदिर माने के समान है और इमाम विशाखा सौदाम श्री विशाखा जी एक बिजली के समान है उस समय पर दधे हृदय फुल्ल काया उस समय श्री श्याम ने विशाखा जो है उनको परिदधे उनका आश्रय ग्रहण किया फुल्ल काया परम रोमांचित होकर के बाढ़ जगंत जगंती असुखयन घर घन पुष्पूरम उस समय श्री विशाखा की जब प्रार्थना कर रहे हैं उस समय बाढ़ जगंती असुखयन उस समय केवल विशाखा ही आनंदित नहीं हुई श्याम सुंदर की अनुमति जानकर के विशाखा अनुमत पसंद नहीं हुई बल्कि बाढ़ जगंती असुखयन संसार के जितने भी जगत जगत हैं जगंती माने जो भी गमन करे उसका नाम जगत जगत का तात्पर्य होता है गच्छती जगत जो चलता रहे उसका नाम जगत ये कोई विचार करे तो हमारी हमारे बाद में दुनिया नहीं चलेगी सो बात नहीं है गच्छित जगत जगत का अर्थ ही है जो निरंतर निरंतर चलता रहे संसारित संसार है जो रेंगता रहे चलता रहे उसका नाम है संसार तो संसार और जगत ये सर्वदा सर्वदा निरंतर निरंतर प्रवाहमान ये धाराएं हैं तो जगत ही असुखन उस समय जगती को सुख प्रदान करते हुए जितने भी देवता गण थे उन देवताओं के श्रेष्ठ देवताओं ने श्री प्रिया श्याम सुंदर के ऊपर पुष्पवृष्टि की है श्याम सुंदर जैसे ही श्री विशाखा की हाहा करते हुए विशाखा को ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करते हुए मानो ये कह रहे हैं कि जो तुम कहोगी वो करने के लिए मैं तैयार हूं ऐसे वचन जैसे विशाखा से कहा वैसे ही बाढ़ पहले तो कह ही चुके हैं कि ये वन राधिका का है यह आत्मा राधिका की है जितनी भी वस्तु बस, वो सब राधिका की है तो ये वचन कहे और इन वचनों को कह करके श्री विशाखा के सामने इनकी पुष्टि करते हुए जैसे ही श्री श्याम ने विशाखा के श्री हस्त को पकड़ा उस समय बाणम माने पर्याप्त मात्रा में जगंती असुखेन सारे संसार को सुख प्रदान करते हुए श्री श्याम विराजमान हुए श्याम सुंदर घन पुष्प पूरम उस समय विराजमान है मेघ के समान और उन श्री श्याम के ऊपर घन पुष्प पूरम धन्य बिकीरियो जितने भी देव नागा जितने भी देवों में श्रेष्ठ जन हैं उन्होंने घन पुष्प पूरम पुष्पों की वर्षा धन्य वर्षा श्री श्याम सुंदर के ऊपर की और सब श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्याम सुंदर की जय ये बिहारी की बिहारी बिहारी इन दोनों की जय ऐसा करते हुए श्याम सुंदर के ऊपर पुष्प पुष्पवृष्टि कर रहे हैं दोबारा सुन लें कि श्रुता शु, शु, इन बचनों को जब सुना प्रिया के इन बचनों को कि तुमने महा आधि बृंद उत्पन्न की है श्याम सुंदर मानो अपने व्यवहार के द्वारा दिखा रहे हैं कि लोग उस आधी को मैंने दूर कर दिया अब जो मैंने कहा वो विशाखा से भी कह रहा हूं इसके विशाखा से पुष्टि करवा रहा हूं तो कृष्ण मुदिरा उस समय कृष्ण रूपी मुदिर माने मेघ ने तदिमाम विशाखा उन विशाखा को जो कि सऊदाम बिजली के समान है श्याम सुंदर यदि मेघ है तो विशाखा हो गई बिजली हृदय उस परफुल्ल काय होकर के श्री श्याम चंद ने श्री विशाखा को ए, श्री हस्त को ग्रहण किया और जगंती असुखे उस समय जितने भी देवता थे उन्होंने पर्याप्त मात्रा में संपूर्ण जगत को सुख प्रदान करते हुए घन पुष्प पूरम सुंदर फूलों की समूह की धनिया विकीर पुष्पमाला पुष्प वर्षा पुष्प बर्च, जो है उस वर्षा को ही धन्य माने वर्षा उसको ही करते हुए विराजमान हो रहे हैं तदुपरी अपी देव नागा उस समय जितने भी देवताओं देवताओं में नाग माने हाथी के समान माने देव कुंजरो ने मारे प्रधान प्रधान देवताओं ने देव नागा नाग शब्द कहते हैं हाथी मनी श्रेष्ठ हाथी का अर्थ हुआ श्रेष्ठ तो देवताओं में जो श्रेष्ठ गण है उन्होंने श्री श्यामचंद्र के ऊपर पुष्प पुष्पृष्टि की श्री गोकुलंद्र कुल कई रवचंद्रमाश्च राधा विषेचन मना धामना तस्मिन अनंत बरभोग रुचि प्रथिन सर्वांग संघ बिलस कुल का श्री आच श्री गोकुलंद कुल कई रव चंद्रमाश चौ श्री श्याम कैसे हैं बोले श्री श्याम सुंदर गोकुलेंद्र कुल श्री नंद बाबा उन नंदबाबा के कुल के श्री श्याम सुंदर कई रव चंद्रमा चंद्रमाश नंद बाबा का कुल यदि माने गोप समूह वो यदि कैरव है माने मानी है कुमुद् है तो श्री श्याम सुंदर उनके चंद्रमा होकर के विराजमान है श्री कैरव चंद्र का वितरण जैसे नाम है जितने भी श्रेय उन सबों को प्रसन्न करने वाले इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर भी श्री गोकुलंद कुल कैरव चंद्रमाश्चर गोकुलंद श्री नंद बाबा उनका कुल माने गोप समूह वो ही है मानो कैरव माने सुंदर कमलनी आ, उतकल, उत्पल उन उत्पलों को खिलाने वाला वो चंद्रमा होकर के विराजमान है तो श्री गोप कुल रूपी उत्पलों के कमलों को खिलाने वाला चंद्रमा हो करके बिराइमान है कमल खिलते हैं सूर्य के प्रकाश से और उत्पल खिलते हैं चंद्रमा के प्रकाश से कुमुदनी जो है वो कुमुदनी खिलती है चंद्रमा उत्पल या कुमुदनी ये कुमुद कुमुदनी ये चंद्रमा के प्रकाश से खिलते हैं कमल कमलनी सूर्य के प्रकाश से खिलते हैं तो कई रर्य है कुमुदनी तो गोप समूह रूपी कुमुदरी को खिलाने के लिए श्री श्याम सुंदर चंद्रमा के समान हैं और राधाभिषेचन महाम बुद्धि कामधामा धामना श्री श्याम सुंदर यही चाह रहे हैं कि इस समय श्री राधिका का अभिषेक हो उस राधिका के अभिषेक को अभिषेक रूपी जो महाम्बु कामधामा महाअम्बुधि समुद्र के समान तेज वाले श्री श्याम हैं तस्मिन अनंत बरभोग रुचि प्रथिन्मा और उस समय अनंत उन अनंत श्रेष्ठ भोग उनकी रुचि को श्री श्याम विस्तार करने वाले हैं सर्वांग संगी बिलसत पुलक श्री आचो ऐसे भी श्री श्याम रोमांच रूपी लक्ष्मी से सुशोभित हो करके विराजमान हुए यहां पर श्लेष में एक रूपक दिया गया कि जैसे श्री नारायण समुद्र में शयन करते हुए गर्भोत्शाही या क्षीरोदशाही या कारणारायणशाही श्री नारायण जैसे समुद्र में शयन करते हुए विराजमान हो रहे हैं इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर इस समय शोभा को प्राप्त हुए श्री श्याम सुंदर हो गए श्री गोकलेन्द्र कुल कैरव चंद्रमाश बुधे काम धामना, श्री राधिका का अभिषेक वह हो गया एक महासमुद्र, उस महासमुद्र में जैसे महासमुद्र में श्री गर्भोदशाही द्वितीय पुरुष श्री प्रद्युम्न शयन करते हैं इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर भी आज राधिका के महाअम रूपी अभिषेक रूपी अम्बुधि में शयन करते हुए विराजमान हुए राधिका का अभिषेक वह हो गया एक समुद्र उस समुद्र में श्री गोकुल कुल कैरव चंद्रमा के समान श्री श्याम सुंदर शयन कर रहे हैं जैसे समुद्र में श्री नारायण शयन करते हैं इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर गोकुल कुल के चंद्रमा के समान आप श्री राधिका के अभिषेक रूपी महासमुद्र में शयन करते हुए विराजमान हो रहे हैं राधिका का अभिषेक रूपी जो आनंद है वो हो गया एक समुद्र श्याम सुंदर हो गए उसमें शयन करने वाले नारायण अनंत बरभोग रुचि क्यों नारायण जो शयन करते हैं वे तो शेषय्या के ऊपर शयन करते हैं यहां कृष्ण किसके ऊपर शयन कर रहे हैं तो वहां पर कह रहे हैं अनंत श्री नारायण तो अनंत माने अनंत रूप जो श्री नारायण की ही कला है अनंत माने शेषनाग उन शेष के वर भोग मान श्रेष्ठ शरीर के ऊपर शयन करते हैं और श्री श्याम सुंदर कैसे हैं श्लेष में अलंका अर्थ होगा कि अनंत अनंत श्रेष्ठ जो भोग उनकी रुचि से युक्त होकर के विराजमान अर्थाश्री राधिका के साथ में ब्रज गोपीकागों के साथ में अनंत अनंत रास विलास रूपी जो भोग हैं उन भोग में ही जो पृथ्वता उनकी रुचि से ही जो सुशोभित होकर तो के विराजमान भोग शब्द के दो अर्थ हुए भोग माने सांप का जो शरीर है उसको भी भोग कहते हैं और भोग का दूसरा अर्थ हुआ भोग उपभोग आनंद का आस्वाद तो भोग माने नारायण तो शयन करते हैं शेष नाग के शरीर रूपी शैया के ऊपर और श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं आप कृष्ण विराजमान है इसमें विभिन्न भोग उनको उपस्थित करते हुए प्रियाओं के साथ में विभिन्न रास विलास भोग को उनको करते हुए विराजमान हो रहे हैं यह शब्द श्लेष है शब्द श्लेष का यहां पर प्रयोग है भोग शब्द में दो अर्थ हो गए भोग माने शरीर सर्प का शरीर भी भोग कहलाता है और भोग का दूसरा अर्थ है रस का आस्वादन लेना विषयों का आस्वादन करते हुए श्री विराजमान है सर्वांग नारायण तो लक्ष्मी जी के साथ में शयन करते हैं लक्ष्मी जी उनके चरणों को पलोटते हैं नारायण शेषैया के ऊपर शयन कर रहे होते हैं लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबाती हुई विराजमान रहती हैं यहां पर बोले श्री कृष्ण पुलक श्रिया पुलक रूपी रोमांच रूपी लक्ष्मी से युक्त होकर के श्री कृष्ण विराजमान है इस तरह से श्री कृष्ण की जो शोभा हुई वो कृष्ण की शोभा श्री नारायण के समान उस समय हुई और जैसे नारायण के ऊपर पुष्पवृष्टि की जाती है इसी प्रकार सब देवता भी श्री कृष्ण चंद्र के ऊपर पुष्पवृष्टि करते हुए विराजमान हो रहे हैं बिंब ये है कि श्री राधिका का राज्यभिषेक होगा ये सूचना ये आनंद वही है एक समुद्र जैसे समुद्र में श्री संकर्षण भगवान शयन करते हैं गोरी अंग वाले श्वेत अंग कांत, अंग वाले संकर्षण भगवान जैसे शयन करते हैं ऐसे ही श्री नंद बाबा उनके गोप कुल के चंद्रमा के समान श्री श्याम सुंदर जहां इस आनंद में शयन कर रहे हैं शेष भगवान जैसे शेष सैया के ऊपर नारायण जैसे शयन करते हैं संकर्षण भगवान शेष शैया के ऊपर जैसे शयन करते हैं इसी प्रकार यहाँ भी श्री कृष्ण अनंत अनंत रास विलास इनको अपने हृदय में धारण करके विराजमान हैं वृंदावन में अनंत भोग करते हुए विराजमान हैं और जैसे श्री संकर्षण भगवान श्री लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान होते हैं ऐसे ही श्री श्याम सुंदर भी रोमांच रूपी जो लक्ष्मी उससे युक्त होकर के विराजमान श्री शब्द के दो अर्थ एक अर्थ हुआ लक्ष्मी एक अर्थ हुआ शोभा श्याम सुंदर के अर्थ में शोभा नारायण के अर्थ में लक्ष्मी भोग शब्द के भी दो अर्थ नारायण के अर्थ में भोग माने शेष की शैया शेष का शरीर और श्री कृष्ण के अर्थ में विभिन्न रास विलास श्री अम्बुधी शब्द जो है उनका अर्थ हुआ समुद्र श्री नारायण के अर्थ में तो कारण कारण समुद्र उसमें शयन करते हुए विराजमान और श्री कृष्ण के अर्थ में श्री राधिका का, का अभिषेचन रूपी जो महासमुद्र है उसमें वे शयन करते हुए संकर्षण और श्री कृष्ण जितने भी गोप समूह हैं उनको आनंद देने वाले विराजमान हैं तो जहां पर केवल शब्द की समानता के आधार पर दो अर्थ निकले वहां पर होता है शब्द श्लेष तो दो तरह से अलंकार होते हैं एक शब्द श्लेष एक अर्थ श्लेष अर्थ श्लेष में अर्थ भी मिलते हैं शब्द श्लेष में केवल शब्द की समानता रहती है तो यहाँ पर शब्द श्लेष के द्वारा कृष्ण नारायण जैसे सुशोभित हो रहे हैं और उनके ऊपर सब पुष्प पुष्टि डाल रहे हैं बोल वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरी गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरी गोविंद जय जय सुनताय गौर हरिभो shurahi